Oh सहना वहनुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नतीतस्त वेदांत दर्शन की पैतालीसवीं कक्षा वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का दूसरा पाठ चल रहा है और ये संसार स्वत ही प्रवृत्त होकर के कार्य रूप में परिणत हो गया या कोई और कारण है ये जड़ है अपने आप कैसे हो गया अथवा इसमें कोई चेतन है जो इसको कर रहा है परमात्मा या जीवात्मा इन सब कुछ विषयों को लेकर के तो पीछे हमने देखा था तो पिछले पार्ट में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आचार्य जी परमात्मा जगत को बनाता है तो जगत को बनाने के लिए जहां पर भी परमात्मा सृष्टि करता है ऐसा वर्णन आता है तो वहां पर ईक्षण शब्द का प्रयोग होता है या फिर कामना शब्द का प्रयोग होता है कि उसने कामना की और तप किया तो जो हम न्याय दर्शन के अनुसार देखते हैं कि आत्मा के जो इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि जो गुण होते हैं तो वो चेतन मात्र के गुण हैं कि वो गुण परमात्मा में भी है क्योंकि वहां पर आता है कि उसने कामना की फिर उसने तप किया फिर इस जगत को बनाया इसी प्रकार से आत्मा इच्छा करता है फिर प्रयत्न करता है तो वो जो तप और वो प्रयत्न एक ही चीज है या फिर अलग अलग है तो ये एक मान सकते हैं अलग से उन्होंने कुछ कहा नहीं लेकिन तप वो उसी तरह का है वो प्रयत्न का तप किया तपा वो ज्ञानमय तप बोलते हैं वैसे क्योंकि जैसे हम भौतिक तप करते हैं शरीर से ऐसा परमात्मा का कुछ नहीं होना है उसका वैसा कोई शरीर भी नहीं है तो या तो उसके प्रयत्न को कह सकते हैं दूसरा उसका बस वो ज्ञानमय तप ही कहा जाता है तो प्रयत्न को ले सकते हैं कोई बात नहीं है तो इससे उसका चेतनत्व तो सिद्ध होता है कि इसको जो बनाया है जिसने उसका चेतनत्व है जी और आत्मा की सिद्धि में जो गुण दिए गए हैं इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान हानि तो ये सारे गुण परमात्मा में भी घटेंगे सारे सुख दुख नहीं घटेगा नहीं उसको जानने का सामर्थ्य तो इन गुणों में ज्ञान को हम ले ही सकते हैं और इच्छा और प्रयत्न को भी ले सकते हैं लेकिन सुख को अगर हम आनंद के रूप में लेते हैं तब तो ठीक है वो आनंद स्वरूप है लेकिन दुख की अनुभूति उसमें नहीं होती है इसलिए उसको नहीं घटा सकते हम और द्वेष को सीधे सीधे नहीं घटा सकते लेकिन हाँ वो, वो दुष्टों को नहीं चाहता है इत्यादि तो थोड़ा ले सकते हैं उसमें लेकिन वहां न्याय दर्शन में जो कहा गया वो मुख्य रूप से आत्मा को लेके ही कहा गया है। और वहां जो इच्छाएं हैं आत्मा की वो अपने लिए हैं उसकी न्यूनता है परमात्मा में उस तरह से नहीं घटाते जी आचार्य जी कल जो चर्चा चल रही थी कि परमात्मा की व्यवस्था में जो सारी चीजें हो रही हैं तो वो व्यवस्था ही है या साक्षात कर रहा है तो उस विषय में कि परमात्मा निरवय है मतलब निराकार है तो जब ये प्रकृति के कण हैं जब परमात्मा ने सोचा कि ये आपस में मिलें तो क्या इतना सोचने से ही ये मिल करके एक जगत रूप में परिणत हो गए या फिर उसमें कुछ और चीज़ें भी होती हैं क्योंकि अगर हम कहें कि वो वहाँ से एक एक को लाके जोड़ता है तो वो एक एक को ला जोड़ना तो ये हम जो भौतिक चीजें हैं उसी में ही देख सकते हैं कि जिसके अंग हैं वो इसी को उठा के वहां जोड़ता है लेकिन जिसमें ये चीज कुछ भी है ही नहीं तो वो तो केवल सोच ही सकता है कि ऐसा हो तो ऐसा हो जाए तो क्या जड़ वस्तु में ऐसा होता है कि मैं जैसा सोचूं वैसा हो जाए परमात्मा के सोचने मात्र से ऐसा होता है ये भी कथन मिलेगा उसको हम कह सकते हैं जो केवल सारे कार्य उसके सोचने मात्र से हो जाते हैं ठीक है, लेकिन जैसे कि वो बिना पैर के भी गति करता है ये जो कथन है बिना हाथ के भी ग्रहण करता है अर्थात तो तो ग्रहण शक्ति तो उसमें है हाथ नहीं है लेकिन ग्रहण शक्ति उसके अंदर है बल है उसके अंदर तो प्रारंभ में और अणुओं की परमाणुओं की या तो सतुरस्तम की अपनी जो भी शक्ति हो गुण धर्म वो अपनी जगह रहते हुए भी को व्यवस्थित रूप से शुरू में लाना आगे उनके स्वभाव शात वो जो जो जैसे जैसे बदलते हैं अपने आप ही बदलना है तो वो अलग हो सकता है व्यवस्था से लेकिन उसको एक बार करना तो परमात्मा की शक्ति से ऐसा समझ में आता है कि होना चाहिए भले ही हाथ पैर नहीं है उसमें लोक का उदाहरण नहीं घट पाएगा बिना अवयवों के नहीं हो सकता तो अवयव तो है नहीं उसके अंग आदि नहीं है उपकरण नहीं है ये चर्चा यहां भी आई है तो शास्त्रों में उसके इस तरह के अवयव तो स्वीकार किए नहीं गए हैं अंग तो स्वीकार किए नहीं गए हैं लेकिन फिर भी वो करता है तो हमारे पास यही मानने को बचता है कि वो होते हुए अपने बल का प्रयोग करते हुए ऐसा कर लेता है जी आचार्य जी जैसे आत्मा है और मन है तो आत्मा ने जैसे संकल्प किया कि ये हाथ उठे मतलब इच्छा की कि मुझे हाथ उठाना है और उसमें उसने प्रयत्न किया अर्थात मन को प्रेरित कर दिया उसकी तरफ तो अब चूंकि आत्मा ने जो इच्छा की थी उस इच्छा को पूरा करने का जो काम है अब वो मन कर लेता है कि उसको हाथ को उठा करके जहाँ पर ले जाना है वहाँ पर चला जाता है तो उसी तरीके से परमात्मा ने अगर ऐसे चिंतन किया कि एक इस रूप में उसने पहले कल्पना लाई कि जगत इस रूप में बन जाए पहले पूरे जगत का एक स्वरूप अपने उसमें चित्र बना करके कि ऐसा बनना है और ऐसा बनना है बोल के उसने उन परमाणु में गति कर दी बस तो उससे फिर वो उसी रूप में बन गए हैं ऐसा गति कर दी मतलब आपका है कि संकल्प मात्र से उनमें गति हो गई एक दृष्टि से कहा जा सकता है क्योंकि उसके लिए बहुत सरल है सब कुछ संकल्प मात्र से करने लगे मन आदि तो इंद्रियां परमात्मा ने बनाए हैं और इसलिए उनको बनाया ही ऐसा है कि वो सनिधि मात्र से उपकार करते है। जैसा है वो परमात्मा की व्यवस्था से होता है लेकिन जहां सत्वर स्तंभ की बात है वो तो किसी के बनाए वे नहीं है वो तो है जैसे हैं और जड़ है उस तरह से वो ए, स, बनाए तो गए नहीं है अनुकूलन की परमात्मा इच्छा करे और फिर वैसा करने लगे नित परिकल्पना है इच्छा से भी कहा जाता है जब वो तपो अतप देता है तप भी कह दिया गया तो कुछ प्रयत्न तो वहां का परमात्मा का मानना ही होगा मूल में और फिर उनके गुणकर्म स्वभाव के अनुसार वो चलते रहेंगे आगे लेकिन इसके लिए तो परोक्ष चीज है इसके लिए एकदम निश्चित कहना कठिन है जी इसमें एक योग दर्शन में भी जैसे आता है कि सिद्धियों में जैसे प्रकृति वशित्व नाम की जो सिद्धि तो उसमें वो जैसे अपने बस के अपने बस में कर लेता है उनको वो जैसे कल्पना करता है या जैसे संकल्प करता है वैसे ही प्रकृति परिणत हो जाती है तो वही को उसी को अगर हम दृष्टान्त के रूप में लेके ईश्वर में भी देखना चाहें तो उसको देखा जा सकता है उन सब जगहों पर तो योगी ने इच्छा की और परमात्मा की व्यवस्था से वो हुए परमात्मा अलग से उसकी पूर्ति करने वाला है ठीक है अलग से करने वाला है ये मान करके कह रहा हूं मैं सामान्य रूप से देखेंगे तो ठीक है योगी अपने आप संकल्प मात्र से करता है तो ईश्वर का भी हो जाएगा माना जा सकता है वो पक्ष मैं कह ही रहा हूं दो पक्ष हैं उनमें निर्णय करना कठिन है कि यही ठीक है तो दूसरे पक्ष की तरफ से मैं बोल रहा हूं अभी कि योगी जो संकल्प मात्र से कर लेता है जो वहां लिखा हुआ है हालांकि तो वो अपने आप में भी विचारनी है कि संकल्प मात्र से होता है या नहीं होता है वो अपने आप में फिर साध्य कोटि में विचारनीय है अभी लेकिन होता है ये मान करके कथन करें तो ये होगा तो परमात्मा की व्यवस्था से इसके संकल्प मात्र से नहीं हो सकता है कुछ ना कुछ तो दोनों के बीच में संपर्क होना चाहिए प्रेरित करना और करना कुछ ना कुछ तो उधर से होना चाहिए नहीं तो उसके बिना कैसे होगा मन तो जड़ है जैसे कि हम बैठे बैठे संकल्प करें हम मतलब बोलें और हमारे लिए सामान आ जाए सेवक खड़े में हम बोलेंगे और भोजन आदि ले आएगा वो जो हमें को चाहिए हमारी बोलने मात्र से हो रहा है हमें करना नहीं पड़ रहा है कुछ इस तरह से वो संकल्प मात्र करते हैं और चूंकि उनकी स्थिति ऐसी होती है उनके पुण्य ऐसे होते हैं कि परमात्मा की व्यवस्था से वो सारी चीजें उनके लिए जो उपयुक्त है वो हो जाती है लेकिन वह परमात्मा को स्वीकार कर लेते हैं दूसरा लेकिन जहां परमात्मा संकल्प कर रहा है वहां परमात्मा ही स्वयं करने वाला हो ये माने तब तो वो पक्षी चला जाता है कि इसका संकल्प मात्र से हो रहा है वो तो संकल्प भी हो गया और प्रयत्न भी हो गया और यदि कहते हैं केवल संकल्प मात्र से होता है तो प्रयत्न किसी दूसरे के द्वारा होना चाहिए जो परमात्मा के संकल्प को जान रहा है और फिर उसके अनुरूप परमाणुओं में सत्वर स्तंभ में गति कर रहा है तो अन्य को मानेगे वो जीव हो नहीं सकते और अन्य की परिकल्पना दोष आ जाएगा इसलिए परमात्मा के संदर्भ में तो वहां ये बनता है कि उसने संकल्प किया तो ये संभावना है कि साथ में प्रयत्न भी किया वो स्वयं करने वाला है स्वयं करता है किसी की सहायता की आवश्यकता भी नहीं है उसको तो उसने संकल्प किया और प्रयत्न किया वो प्रयत्न भले ही बहुत कम होता है इतने शक्तिशाली है और बहुत सहज होता है कोई न के बराबर होता है तो लेकिन फिर भी कुछ तो माना जा सकता है तो एक पक्ष वो भी है आचार्य जी और दूसरा ये एक सौ सत्रहवें पृष्ठ में ग्यारहवा सूत्र इसमें ये थोड़ा समझ में नहीं आया कि ये ह्रस्व बणुक व्यणुक को ह्रस्व कह रहे हैं या आपने बताया था कि जो ह्रस्व है वो ह्रस्व की जो मतलब अंतिम स्थिति है वो द्वेणुक है द्वेणुक से पहले पहले सारा ह्रस्व है नहीं द्वेणुक तक द्वेनुक के सहित अच्छा द्वेणुक सहित मतलब सही था तो उसको जो बनने का क्रम बताया था कि द्वेणुक फिर उसको कैसे मतलब वो समझ नहीं आया कैसे कैसे हाँ, उसमें सत्य प्रकाश में लिखा है उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ ये कि एक तो ये परमाणु और परमाणु से आगे की रचना है पीछे के लिए नहीं है ये सत्वर स्तम और उसके लिए नहीं कह रहे हैं ये परमाणु जिसको कहते हैं और दर्शनों में परमाणु का मतलब हो गया कि जहां हम पंचतन मात्रा है या सूक्ष्म भूत और उससे आगे महाभूत ठीक है वायु अग्नि वायु, पृथ्वी जल अग्निवायु आकाश इनके जो परमाणु है भूत के स्तर पर महाभूत के स्तर पर तो इनमें जब संयोग होता है तो एक परमाणु तो अकेला है ही तो वो तो अकेला परमाणु हो गया फिर है द्वेणुक दो अणु वाला, ये दो परमाणु वाला तो इसका मतलब है कि जहां दो परमाणु मिल जाते हैं उस एक संरचना को उस समूह को द्वेणुक कहते हैं द्वेणुक दो परमाणु से मिलकर बनता है द्वेणुक से बड़ी रचना त्रेणुक मानी जाती है इसमें तो तीन चीजें उसका यह मतलब नहीं है कि तीन अणु मिलकर के हुए जैसे द्वेणुक में दो अणु मिले त्रैणुक में तीन चतुर्णुख में चार अणु परमाणु पंचोणुक में पांच क्षणुक में छह ऐसा अर्थ नहीं है वहां क्या प्रक्रिया लिख रखी है स्वामी जी ने द्वैणुक में तो दो परमाणु हो गए अब त्रैणुक जो बनेगा उसमें तीन त्रैणुक होंगे तीन तो होंगे लेकिन तीन कौन होंगे तीन द्वैणुक होंगे तीन परमाणु नहीं तीन द्वेणुक होंगे का मतलब कितने परमाणु हो गए छ हो गए एक परमाणु में एक अकेला है द्वेणुक में एक द्वेणुक में दो परमाणु हुए और एक त्रेणुक होगा वो छह परमाणु का एक त्रैणुक बनेगा छह परमाणुओं का उसमें छह परमाणु मिलेंगे त्रैणुक में अब है चतुर्णुख तो चतुर्नुख में चार त्रैणुक मिलकर के एक चतुर्णुख बनता है चार त्रैणुक मिलकर के एक में बनता है एक त्रेणुक में छह परमाणु माने थे तो चार त्रेणुक हो गए मतलब चौबीस तो चतुर्नुख में चौबीस परमाणु होते हैं। चौबीस परमाणुओं जितना समूह चतुर्नुख का होगा पंचोनुख पंचनुख में हां पांच चतुर्मुख होंगे जहां पांच चतुर्णुख हो गए एक चतुर्नुख में 24 परमाणु जितनी स्थिति है तो पांच गुना कर दीजिए ठीक है 120, 120 परमाणु मिलकर के एक, एक, मिल एक पंचनुक बना षुख आगे अगर ऐसा करना चाहते हैं इसी शैली से करते जाएंगे छह पंचनुक मिलकर के एक षणुख बनेगा छणों को मिलकर के तो एक में एक सौ बीस है तो छ का मतलब हो गया सात सौ सात सौ बीस हो गया ऐसे ये माना जाता है तो एक बार आखिर जी इस पूरे सूत्र का अभिप्राय स्पष्ट ह्रस्व और परिमंडल से यानी जो ह्रस्व है और साथ में परिमंडल भी है वो छोटे हैं, वो परिमंडली हैं, ये मान करके उनसे महत और दीर्घ जो चीजें बनती हैं उनके समान तो जैसे इन्होंने कहा ह्रस्वम द्वैणुकम यह द्वैणुक ह्रस्व में आ गया ह्रस्व का सबसे बड़ा जो हो गया वो द्वैणुक हो गया परिमंडलम परमाणु ताभ्यम स्वातंत्र उनसे अपनी स्वतंत्रता से अपने आप यानी परमात्मा से निरपेक्ष महत दीर्घवत महत दीर्घ परिमाणवत महत परिमाण या बने चाहे दीर्घ परिमाण बने दोनों में अलग अलग हुआ महत का मतलब बड़ा तो है लेकिन वो एक तरफ बड़ा नहीं है लंबाई में जानी सब तरफ से बड़ा है वो महत हो गया महत कर लीजिए और चाहे तो दीर्घ कह लीजिए ये लंबाई में बड़ा होता है महत दीर्घ परिमाणव महत दीर्घ परिमाण युक्तम युक्त वत् का मतलब युक्तम त्रेणो का अधिक्रमेण अब ये जो महत्व और दीर्घ बनेंगे कहां से किस क्रम से होंगे त्रेणुक से त्रेणुक से महत्व परिमाण माना जाता है हालांकि वो त्रेणुक भी बहुत छोटा है हमारी दृष्टि से तो लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से महत परिमाण वहां से स्वीकार कर लिया जाता है महत परिमाण का प्रारंभ त्रैणुक से हो जाता है ठीक है तो त्रेणु का अधिक्रमेण पृथ्व्यादिकम जगत उत्पन्नमति मतम इस तरह से जगत की जो उत्पत्ति हो जाती है ये जो मत है माना है पीछे से असमंजस की अनुवृत्ति ये भी उसी तरह से असमंजस होगा विजय क्यों तड़वा चेतन सहाय रहितत्वा उसके जड़ होने से और चेतन की सहायता से रहित होने से ये अपने आप नहीं बन सकता असंगत कथन हो, होगा कि भाई ऐसे ही मूल बात वही है कि प्रकृति अपने आप बन गई प्रवृत्ति हो गई यहां परमाणु के स्तर पर कह दिया ये परमाणु है ये मिलकर के बन गए की रचना हुई कि परमाणु वगैरह आपस में मिल गए मिल गए तो शरीर बन गए शरीर बन गए तो उसमें चेतना आ गई और वो चल पड़े ये जो हमारे शरीर बने हुए इस तरह से जो परिकल्पना की जाती है तो परमाणु से चेतन निरपेक्ष जो परमाणु है उससे यह रचना नहीं हो सकती आचार्य जी ये जो द यहां पर एक परिमंडल शब्द भी आया तो ह्रस्व को तो हमने देणुक तक माना तो ये जो परिमंडल है उसको परमाणु कह रहे हैं तो क्या देणुक तो परिमंडल नहीं हो सकता क्योंकि दो अगर गोल चीजें मिलती हैं तो परिमंडल तो नहीं बनती क्या सच में ह्रस्व परिमंडल आपके हम तो ह्रस्व को उसको परमाणु पर ही लेंगे क्योंकि परिमंडल जो शब्द है वो नित्यम परिमंडल नित्य के लिए आता है और दैणुक तो नित्य नहीं है वो तो बना है उसको वैसा परिमंडल नहीं कह सकते ठीक है और कोई निष्ठ नहीं बारहवा सूत्र इसमें जो कर्म के लिए दो प्रकार बताए हैं उसमें अभिघात आदि लिखा हुआ है तो आदि से क्या लें दो बताए यानी अभिघात और प्रयत्न अभिघात का मतलब बाहर से और प्रयत्न मतलब तो अंदर से जो होता है तो अभिघात आदि शब्द में अभिघात में धक्का देना एक है जिसमें कि हम वस्तु से दूर हों पहले और फिर आकर के यू ढप से उसको किसी तरह से दे। ये अभिघात है यानी ताड़न कुछ होते हुए और फिर बल भी लग रहा है और वो आगे खिसक रहे ऐसे जैसे कि एक पत्थर को उठा के दूसरे पत्थर पर ही वो मारे एक कंची को दूसरी कंची में मारे तो इसके मारने से वो जो आगे बढ़ रही है ये अभिघात से हो रही है इसमें एक धक्का आ रहा है उसके अलावा धक्का ना देते हुए आसपास में है जैसे कि हमने एक डंडा ले रखा है उसको पत्थर पे टिका दिया और अब धक्का दे रहे हैं या ठेला है उसको हमने पकड़ रखा है सब्जी आदि का जो होता है चार पहिये उसको यूं धक्का दे रहे हैं अभिघात से कुछ भिन्नता हो गई उसके अतिरिक्त तो खींचना भी हो सकता है अभिघात जो होता है वो अपने से दूर ले जाने की तरफ होता है आगे पीछे कहीं भी अभिघात कर सकते हैं हम पीछे भी धक्का दे सकते हैं लेकिन ये जो खींचना है ये हम अपनी तरफ खींचते हैं उसको अभिघात में दूसरी तरफ तो इस प्रकार की चीजें ली जा सकती हैं उनको और कोई ये बारवा सूत्र ही है जी इसमें शंकर भाष्य के लिए कहा गया है कि परमाणु को कारण मानते हैं उनका खंडन है यहाँ पर कि उन्होंने परमाणु की चर्चा की जो परमाणु को कारण मानते हैं उसका खंडन यहाँ पर कर दिया गया शंकर भाष्य ने शंकर भाष्य ने ऐसा प्रस्तुत किया कि ये जो सूत्र है बारवा इस सूत्र के द्वारा परमाणुवाद का खंडन किया गया परमाणुवाद मतलब परमाणु से सृष्टि की रचना हुई जो ये मानते हैं परमाणु से सृष्टि की रचना हुई अर्थात परमाणु इस सृष्टि का उपादान कारण है जो ऐसा मानते हैं उनका खंडन हुआ और ये कौन मानते हैं ये न्याय और वैशेषिक मानते हैं योग और सांख्य प्रकृति से सृष्टि की रचना मानते हैं और न्याय और वैशेषिक परमाणु से मानते हैं इसलिए जो मैंने पीछे भी कहा था मैर्षि दयानंद प्रकृति परमाणु प्रकृति परमाणु ये दो शब्दों का प्रयोग करते हैं एक साथ करते हैं वो है केवल प्रकृति ही लिख देते हैं वो केवल परमाणु ही लिख देते सत्या प्रकाश में आपको बहुत जगह मिलेगा ये प्रकृति परमाणु प्रकृति परमाणु प्रकृति के परमाणु ये अर्थ नहीं है प्रकृति अथवा परमाणु आप बिल्कुल सूक्ष्म दृष्टि से जाएंगे तत्वता है तो प्रकृति से बना है और एक स्थूल रूप से देखेंगे तो परमाणु से बना तो है ऐसा तो चूंकि शंकराचार्य अद्वैतवादी थे और अद्वैत में वो ब्रह्म को ही जगत का उपादान कारण भी मानते हैं निमित्त कारण भी जगत का मानते हैं उसको और उपादान कारण भी मानते हैं इसलिए जहां परमाणु के द्वारा सृष्टि की रचना कही गई है वो उनके मत के अनुकूल नहीं पड़ता है उनके प्रतिकूल पड़ेगा क्योंकि तो यदि परमाणु इस संसार का उपादान कारण है तो ब्रह्म उपादान कारण नहीं है फिर ब्रह्म कुछ और कारण है निमित्त कारण है तो इसलिए जिस जिस जगह भी ब्रह्म के अतिरिक्त उपादान कारण की दृष्टि पड़ती है संकेत मिलता है उसको वो खंडन करना चाहिए तो इस दृष्टि से उन्होंने इस सूत्र का अर्थ इस तरह कर दिया कि इससे परमाणु कारणवाद खंडित होता है जिन दर्शनों में शास्त्रों में यह कहा गया वो खंडित होता है यानी बच कौन गया ब्रह्म बच गया ब्रह्म से क्योंकि वो ये कहते हैं कि ब्रह्म से ही सृष्टि की उत्पत्ति हो वेदांत दर्शन कहता है यह सूत्र कहते हैं ब्रह्म से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई यानी ब्रह्म ही इसका उपादान कारण है तो स्वभाव स्वभावतः उनका खंडन करेगा जो परमाणु को कारण मानते हैं तो इस सूत्र के द्वारा उन्होंने परमाणु कारणवाद का खंडन किया है ये अभिप्राय फिर दूसरी बात इन्होंने कहा कि पिछले सूत्र में बारहवें सूत्र में परमाणु का उल्लेख ही नहीं है प्रतिपाद्य प्रतिपाद्य, प्रतिपाद्य विषय के रूप में उल्लेख तो है दृष्टान्त तो दिया है ये तो इन्होंने यहां भी लिखा है दृष्टांत के रूप में तो दिया है उल्लेख नहीं है मतलब उन्होंने उसकी जो व्याख्या की शंकर्य जी ने ब्रह्म जी ने अलग किए उन्होंने अलग किए देखिए, जैसे कि इन्होंने कहा अत्र सूत्रे परमाणु कारणवाद नाम अपि न ना। इस सूत्र में बारे में पूर्व सूत्रे ह्रस्व परिमंडलाभ्याम परमाणु चर्चा विद्यते वहां तो परमाणु चर्चा है पीछे परंतु तत्र शंकर भाष्येतु सूत्र स्वपक्षे निजित पिछले सूत्र की परमाणु चर्चा है लेकिन शंकराचार्य ने उसको परमाणु चर्चा के रूप में नहीं लिखा है कि परमाणु से सृष्टि उत्पन्न हुई है इस रूप में नहीं लिखा है उसको उन्होंने अपने पक्ष में लगा दिया अपना पक्ष क्या है ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति हुई सूत्रम सौ पक्ष नियोजितम यथा ही परमाणुभ्य परम सूक्ष्म स्थूलम महदीर्घम वेणु का अधिकम परमाणु का उल्लेख किस रूप में किया उदाहरण के रूप में दृष्टांत के रूप में जैसे परमाणुओं से जो कि परम सूक्ष्म उनसे स्थूल यानी महत्व और दीर्घ का आदि की उत्पत्ति होती है जैसे उसकी उत्पत्ति होती है मन्य थे तदवत् चेतना चेतनम जगत उत्पत्त्य उसी तरह से चेतन यानी ब्रह्म से चेतन मतलब ब्रह्म ही है वहां पर केवल चेतन ब्रह्म से अचेतन यानी यह कार्य सृष्टि जड़ सृष्टि उत्पन्न होती है तो अब पिछले सूत्र का प्रतिपाद्य विषय क्या रहा कि ब्रह्म से यानी चेतन से अचेतन जगत की उत्पत्ति होती है यह प्रतिपाद्य विषय रहा परमाणु विषय नहीं रहा परमाणु तो दृष्टांत के रूप में दिया गया है जैसे परमाणु यानी परम सूक्ष्म कर्ण से बड़ी वस्तुओं की उत्पत्ति होती है ऐसे ही चेतन पर ब्रह्म से कार्य जगत की उत्पत्ति होती है ये उनकी व्याख्या वहां पर है तो पिछला सूत्र ब्रह्मुनी जी ने किस तरह दिया है कि यदि कोई कहे कि परमाणुओं से मिलकर के बड़ी चीज बन जाती है स्वतंत्र रूप से परमात्मा से निरपेक्ष है तो वो भी ठीक नहीं है इसमें असमंजस अब परमाणु शब्द का प्रयोग तो इन्होंने भी किया है ब्रह्मुनि जी ने शंकराचार्य जी ने भी किया लेकिन अंतर है दोनों में इधर तो ब्रह्मुनिजी के द्वारा परमाणु से ही सृष्टि की उत्पत्ति वाली बात रखी गई और फिर उसका निषेध किया गया खंडन किया गया यहां ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति कही जा रही है इसलिए प्रसंग किसका माना जाएगा ब्रह्मुनि जी की दृष्टि से परमाणु का कह सकते हैं शंकराचार्य जी की दृष्टि से ब्रह्म का ही प्रसंग है ब्रह्म ने सृष्टि की उत्पत्ति की तो ये कह रहे हैं कि यदि आप इसमें बारहवें सूत्र में परमाणु का खंडन मान रहे हो तो आपको पिछले सूत्र में परमाणु वाला ही अर्थ करना चाहिए था कि परमाणु से सृष्टि की उत्पत्ति का जो कथन है वो असमंजस है और उसका खंडन भी हो जाता है तब हम पीछे कह सकते हैं। लेकिन पिछले सूत्र को तो उन्होंने अपनी अनुकूलता से मोड़ दिया कि ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो ऐसे में परमाणुवाद के खंडन की क्या बात है वहां को दृष्टान्त क्या दे रहे हैं जैसे परमाणु से बड़ी चीजें उत्पन्न होती हैं उस दृष्टान्त को खंडित थोड़ कर रहे हैं वो तो स्वीकार कर रहे हैं उदाहरण दे रहे हैं अपनी बात की पुष्टि के लिए जबकि ब्रह्मिजी की दृष्टि से ग्यारहवें सूत्र में भी असमंजस को पीछे से अनुवृत्ति ला के कहा गया कि अगर ऐसा माना जाए छोटे छोटे कण मिलकर बड़े बन जाते हैं ऐसी ही सृष्टि भी अपने आप बन गई होगी स्वतंत्र रूप से परमात्मा से निरपेक्ष तो वो ठीक नहीं है तो ये इन्होंने असंगति दिखाई हो गया स्पष्ट नहीं, नहीं आ, तो यहाँ तो हम भी मान रहे हैं कि ब्रह्म से ही सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है नहीं ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति होती है ये यह यहाँ ग्यारहवें सूत्र में सीधे सीधे से तो नहीं किया जा रहा है यहाँ केवल ये यह कहा जा रहा है कि परमाणुओं से जो सृष्टि मानी जाती है वो ठीक नहीं है मानते तो है ब्रह्म की सृष्टि देखिये सिद्धांत ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति होती है ये जो सिद्धांत पक्ष है वहां पर ब्रह्म को निमित्त कारण माना गया है उपादान कारण नहीं माना गया है मानते तो हैं, पर चलो कारण माना गया निमित्त कारण माना गया तो भी यह विषय यहां पर नहीं है ग्यारह में सीधा सीधा जो कहे परमाणुओं से बनती है तो वो ठीक नहीं है क्योंकि शास्त्र से विरोध आता है, असमंजस होता है, बस इतना है। तब क्या ने कहा कि वहां परमाणुओं से बनती है वहां तो परमाणुओं से नहीं मूल सृष्टि मूल आदि में तो बना है वो तो ब्रह्म से ही बना है वो ब्रह्म को ही उपादान कारण मानते हैं ठीक है लेकिन दृष्टांत तो देंगे किसी तरह से दृष्टान्त में उन्होंने परमाणु यानी अणु से महत चीजें बन गई छोटे छोटे मिलकर के बड़ी चीज बन गई ये उदाहरण दिया ये किसका लोक का उदाहरण दिया जैसे संसार में एक छोटा सा कण और ऐसे ऐसे बहुत सारे कण मिलते हैं तो मिट्टी का ढेला बन गया छोटे छोटे कर्ण से ऐसे ह्रस्व परिमाण वाली अनेक चीजें मिलकर के महत् परिमाण की चीजें बन जाती है ये गोले बड़े पृथ्वी सूर्य आदि बन गए ऐसे सृष्टि बन गई दृष्टांत दिया वहां पर ऐसे ही ब्रह्म से भी बन गए छोटे से जैसे बड़े बन गए ऐसे चेतन से अचेतन बन गए इस तरह का है अभी दृष्टान्त को हम घटाने लगे कि भाई वहां आप वो तो अनेक चीजें मिलकर के बने हैं अब यहां तो ब्रह्म तो निरवय है तो यहां वो केवल इतना सा दिखाना चाह रहे हैं इसको कोई जाति का प्रयोग भी कह सकता है उनके लेकिन ये तो अटके की बात है यहां पर ये तो सामने होना ही चाहिए अब जैसे ये बन रहे हैं वैसे वो बन रहे हैं तो परमाणु से सृष्टि को नहीं बनना नहीं कह रहे हैं ये सृष्टि बनने के बाद में जो इसके छोटे छोटे कण हैं सृष्टि तो बनी ब्रह्म से ही उनके मत में बन गई और अब जो लोक में देखा जाता है छोटे छोटे कण है वो मिलकर के बड़े बन जाते हैं तो जैसे ह्रस्व से ये दीर्घ बन जाता है ऐसे सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्म से ये संसार बना है ये उनका कथन है इसलिए असंगति है यू कह रहे हैं कि आपको परमाणु वाला अर्थ देना है परमाणु खंडित हो गया तो पीछे भी आपको परमाणु पर की अर्थ करना चाहिए था ये हो गया ठीक है चले आगे तो वेदांत दर्शन के दूसरे अध्याय का दूसरा पाठ और तेसरे तीसरे तेरेवें सूत्र में हमने ये देखा कि कर्म जिसमें समवेत है आत्मा में उसके संयोग से ये सृष्टि बन जाए ऐसा यदि कोई कहे तो वो ठीक नहीं है क्योंकि उसमें अनावस्था दोष आएगा और उस अनावस्था दोष में एक अनावस्था दोष यह बताया था कि जो सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय है ये क्रमशः नहीं हो पाएंगे फिर ये चलती ही रहेगी सृष्टि चलती ही रहेगी प्रलय नहीं आएगी इसको अनावस्था कहा इन्होंने इसकी समाप्ति नहीं होगी इस जगत की इसके ऊपर पूर्व पक्षी कुछ बात कह रहा है वो भूमिका करके फिर अगला सूत्र है उसमें उत्तर दिया है पूर्व पक्षी कह रहा है कुत स्तर ही अनवस्था दोष प्रसजेता कुतो नियम तो अदृष्ट से सृष्टि प्रलयश भवेताम इति आकांक्षाया उच्यते बोले आप ये अनवस्था दोष क्यों दिखा रहे हो कि केवल सृष्टि ही बनी रहेगी प्रलय नहीं आएगी क्यों ना ये मान लेते हो कि नियम से होता रहेगा प्रलय भी होगा सृष्टि भी होगी प्रलय होगा सृष्टि होगी नियम से होता रहेगा ये कुतो न सृष्टि प्रलयश्च भवेताम इति तो इसका उत्तर दे रहे कि क्यों दोनों नहीं होंगे क्यों एक ही चलता रहेगा तो चौथावा सूत्र है नित्य में क्योंकि उन कर्मों के नित्य ही होने के कारण से जिन कर्मों के कारण से सृष्टि की उत्पत्ति आप स्वीकार कर रहे हैं वो कर्म आत्मा में सदा से हैं, सदा रहेंगे क्योंकि तो कर्म रहेंगे, वो कर्म करता ही रहता है सृष्टि है तो कर्म करता रहेगा तो वो बने ही रहेंगे या नित्यता का वो मतलब नहीं है तत्वतः नित्य हो ये मतलब नहीं है प्रभा से ही है कि बनते रहेंगे भोखले जाते रहेंगे कम हो जाएंगे फिर बनते रहेंगे लेकिन बने रहेंगे बने रहेंगे तो नित्यमेवच में चावा सूत्र का एक तरह से अर्थ है बाकी इन्होंने कुल तीन तरह से अर्थ किए तो पहला अर्थ देखिए प्रारंभ भाष्य के जीवात्मा सुवाय से नित्यमेव वर्तमान जीवात्मा में अदृष्ट के समूह का अदृष्ट मतलब भाग्य कर्माशय उसके समूह का नित्य ही वर्तमानत्व होने से अब कर्म भले ही उसमें जुड़ रहे हैं कर्म भले ही उसमें से घट रहे हैं भोग के साथ साथ लेकिन कर्माशय तो बना हुआ ही है कर्माशय तो लगातार बना हुआ है जैसे कि हमारा समुद्र है इसको देखें इसमें लगातार पानी जा रहा है लगातार पानी उड़ रहा है वो सदा एक जैसा नहीं है लेकिन फिर भी पानी बना हुआ ही रहता है भले उड़ता रहता हो आता भी रहता है तो बना ही रहता है उसके अंदर ऐसे ही जीवात्मा के साथ कर्माशय सदा जुड़ा रहेगा समाप्त नहीं होगा जितना भोगता है वैसा फिर और भी आ जाएगा तो नित्य में वह वर्तमान अथवा सृष्टि नित्य भविष्यति, फिर तो सृष्टि नित्य हो जाएगी नित्य ही माननी पड़ेगी ये एक अर्थ हुआ और सृष्टि नित्य हो नहीं सकती। इसलिए जीवात्माओं का समवेद कर्माशय भी सृष्टि की प्रवृत्ति में कारण नहीं है प्रवृत्त करने वाला नहीं है एक साधारण कारण तो होता है कि जीवों के कर्मों के अनुसार सृष्टि बनी ये तो सिद्धांति ने स्वीकार किया ही है उसका निषेध नहीं कर रहा है अभी यहां पर अगर हम उस पिछले प्रसंग को ध्यान नहीं रखेंगे केवल इसके आधार पर कहेंगे तो कह सकते हैं जीव आत्माओं के कर्म को भी यहां तो देखो कारण नहीं माना गया है तो बिना कर्मनिरपेक्षि तो तो बन रही है ऐसा तात्पर्य नहीं है तो यह एक अर्थ हुआ दूसरा अर्थ है यदवा अथवा बदल रहे हैं। भावात नित्यम एवच पहले था नित्यम एव भावात को पहले भावात् भावात नित्यम एवच को खोल दिया स्वभावत स्वभाव से ही स्वभाव से ही ये कर्म जीवात्मा के साथ जुड़े रहते हैं स्वभावत खलु जीवात्म नाम संभायो जीवात्मा नाम अदृष्ट समवाय अस्ति जीवात्माओं का कर्माशय के साथ संवाय संभा, यानी संयोग वहां पर पहले से है जीवा, जीवात्माओं में अदृष्ट समवाय रूप से रहता है तस्मात तस्मात्ष्टि नित्यम एवं अवस्था और जब ऐसा है तो सृष्टि भी फिर लगातार बनी रहेगी कब जब कर्माशय को प्रकृति की प्रवृति में कारण माना जाएगा उस पक्ष में अभिभगम से ऐसा माना जाएगा तो लगातार बना रहेगा ये दूसरा अर्थ हो गया तीसरा अर्थ कि अदृष्ट समवायता जीवात्मा नित्यम एवं परमाणु सहभावा जो अदृष्ट से युक्त जीवात्माएं हैं है, उनका नित्य ही परमाणुओं के साथ सहभाव होने से यानी संयोग होने से कर्माशय से युक्त जीवात्माएं और वो परमाणुओं के साथ में साथ रहेगा ही उनका संयोग बना ही रहेगा तो परमाणु नित्य जीवात्मा अपिनित्या परमाणु भी नित्य है जीवात्मा भी नित्य है ये उस पक्ष की बात है जहां परमाणु से ही सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है तो परमाणुओं को नित्य मान करके कथन है यहां पर तत्वता नहीं परमाणु नित्य अथवा इस परमाणु का मतलब यदि हम सत्वर स्तंभ ले तो तत्वत भी मान सकते हैं यद्यपि परमाणु शब्द सत्वर स्तंभ के लिए कहा नहीं जाता है दर्शनों में लेकिन अगर माना जाए तो तत्वतः कह सकते हैं नहीं तो तत्वत नहीं केवल एक व्यवहार से जो बोल रहे हैं लेकिन उसको नित्य मान के चल रहे परमाणु वो नित्या जीवात्मा अपी नित्या। तरी उभय भावात सत्ताया समान सत्ताया सत्तया वर्तमान अनावस्था तो दोनों के होने पर सत्ता के समान रूप से होने पर अनावस्था दोष आएगा यानी सृष्टि ही चलती रहेगी ये अनावस्था दोष आ जाएगा नित्य में वो इसमें जो ये बात आती है कि कर्म का दृष्ट का समवाय जीवात्मा में रहता है तो उसमें भी दो पक्ष माने जाते हैं एक पक्ष क्या है कि कर्माशय चित्त में रहता है सारा संस्कार कर्माशय चित्त में रहता है मन में रहता है और दूसरा है आत्मा में रहता है तो जहां न्याय और वैशेषिक के स्तर पे बात करते हैं, तो आत्मा में कर्माशय को स्वीकार करते हैं और जहां योग और संख्य में बात करते हैं, तो वो आत्मा में नहीं मानते वो मन में मान करके चलते हैं। तो स्थूल रूप से जब आत्मा और मन को एक ही मान करके बात कर रहे होते हैं, गौण कथन है ये भाई आत्मा में ही रहते हैं जैसे कि ये गौण कथन है तो आत्मा मलिन हो गई ये पवित्र आत्मा है ये मलिन आत्मा है अब कथन मलिनत्व का या पवित्रता का साक्षात आत्मा में हो रहा है ठीक है ये भी कथन हो जाता है हम हम भी करते रहते हैं लेकिन वास्तव में आत्मा स्वयं में तत्वतः न तो मलिन होती है और न पवित्र होती है वो तो सदा नित्य शुद्ध बुद्ध है नित्य शुद्ध शुद्ध ही है वो तो प्रकाश में भी महर्षि ने लिखा है कि आत्मा और परमात्मा दोनों पवित्र स्वभाव वाले हैं अपने आप में पवित्र है वो तो दूसरे ढंग से हम कहेंगे कि मलिनता तो कहेंगे कि चित्त में मलिनता है मन में मलिनता है वहां संस्कार गलत आ गए हैं जैसे आंख के चश्मे पे गंदगी आ जाती है तो नेत्र भी गलत देखने लगता है नेत्र में तो गंदगी नहीं गई है नेत्र में मिट्टी नहीं गई है धूल या गंदगी तो चश्मे के ऊपर है बस लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि भाई गलत दिखाई दे रहा है नेत्र को भी दोष दे सकते हैं तो इस तरह के कथन यहां पर भी कि ये कर्माशय आत्मा में है चित्त में है यूं कथन की दृष्टि से भेद मानेंगे बाकी तत्वता उसमें हम विरोध नहीं मानते इसके अंदर तत्वता कहेंगे तो चित्त के अंदर गौण रूप से कहेंगे तो आत्मा में भी कहा जा सकता है गौण वृत्ति से अगला सूत्र पंद्रवा रूपादिमत्वाच विपर्यो दर्शनाथ रूप आदि गुणों से युक्त ये परमाणु आदि इससे भी यदि परमाणुओं में रूपादि गुण माना जाए तो पीछे प्रसंग उसी दृष्टि से देखेंगे कि सृष्टि की उत्पत्ति परमाणुओं से होती है और निरपेक्ष रूप से परमाणु बनाते हैं इसको तो बोले जिन परमाणुओं से आप सृष्टि की उत्पत्ति मान रहे हो यदि वो रूपादि गुण वाले हैं तो रूप प्रसादी गुण वाले हैं तो विपर्य वो फिर अनित्य हो जाएंगे नित्य नहीं रहेंगे परमाणु को नित्य मान करके कथन है यहां पर प्रारंभ में जो कर रहा है उत्पत्ति का मूल कारण तो यानी वो नित्य हो गया तो बोले यदि परमाणु में रूपाधि गुण हैं तो वो नित्य नहीं होंगे अनित्य होंगे विपर्य विपरय मतलब नित्य से विपरीत दर्शनाथ ऐसा देखे जाने से क्या देखे जाने से तो इसमें इन्होंने व्याप्ति ये बनाई है कि जो जो रूपादि मान होता है वह वह अनित्य होता वह, वह अनित्य होता है जैसे कि घटपट तो यदि परमाणु भी रूपाधिमान है तो वो भी अनित्य होंगे और अनित्य होंगे तो परमाणु सृष्टि के मूल कारण नहीं हो सकते परमाणु से सृष्टि बनी है ये कथन नहीं कर सकते आप और रूपाधिमत्वाच में इसमें इन्होंने चकार से मतवाद कहा है रूप नहीं है ऐसा माने तो नाला कि वो कथन ठीक नहीं प्रतीत हो रहा है पर भाष्य में इन्होंने ऐसा ही लिखा है कि यदि रूप आदि गुण वाले नहीं है परमाणु तो फिर उससे ये रूप वाली सृष्टि पैदा ही नहीं हो सकती यदि परमाणुओं में रूप आदि गुण नहीं है कारण में वो गुण नहीं है तो कार्य में भी वो गुण नहीं आ सकते कारण गुण पूर्वक कार्य में गुण देखे जा सकते हैं यदि आप परमाणु में रूप आदि गुण नहीं मानते हो लेकिन संसार में तो हमें रूपादिगुण दिख ही रहे हैं तो इसे पता लगता है कि परमाणु इसके कारण नहीं है तो चाहे आप परमाणुओं में रूप आदि गुण मानो रूपाधि गुण नहीं मानो दोनों ही दृष्टियों से परमाणु इस सृष्टि के कारण नहीं हो सकते इस तरह से इन्होंने ऊपर उसके कारणवाद का निषेध किया भाष्य देखिए मतवाद इन्हीं बातों को लिखा है चकारात रूपाधि रहित तत्वाद अपनी गृह थे के रहित विच इन्होंने ले लिया है इसको चेक से इसको लेने की अनिवार्यता नहीं है यहां पर केवल रूपादि गुण वाला भी ले सकते हैं इदम खलु जगत मत यह हमें प्रत्यक्ष है कि यह संसार जो जिसमें हम रह रहे हैं ये रूपादि गुण वाला है कारणंच अस्य परमाणु स्वीक्रिय चेत यदि आप इनका कारण परमाणुओं को मानते हो तरही थे कथम भूता सन्ती वो किस रूप वाले है रूपाधिमन तो रूपाधि रहित तो, रहता वा रूपादि वाले या रूपादि रहित तो वाले यदि रूपादी मंत्र स्वीकृन विपर्यो नित्यत्व विपर्यो अनित प्रसजेता यदि इनको परमाणु को रूपादि वाला मानते हैं तो उनका विपर्य विपर्य शब्द ये सूत्र का लिया है इन्होंने लेकिन इसको खोल दिया आगे विपर्य मतलब नित्यत्व विपर्य विपर्य का मतलब तो विपरीत होता है अपरीत किस से तो नित्यत्व विपर्यो इसका मतलब हो गया अनित्यत्व प्रसजते विपर्य नित्यत्व अभिपर्य मतलब अनित्यत्व की प्रसक्ति होगी दोष आ जाएगा जो कि आपके पक्ष में ठीक नहीं है यदि आप इसको मूल कारण मानते हैं तो इसको नित्य ही मानना पड़ेगा तो अनित्यत्व का दोष आ जाएगा आगे यद्यत खलु रूपाधि मत तत्त अनित्यम दृश्यते व्याप्ति बता रहे हेतु तो दे दिया था जो जो रूप वाले देखे जाते हैं वो वो अनित्य होते हैं इस व्याप्ति से दूसरा पक्ष उठा रहे हैं अथचेत रूपादि रहिता अगर वो रूपादि रहित हैं इस दोष से बचने के लिए आप कहो कि परमाणु तो रूपाधि रहित तो कुतस्तर ही जगत रूपादि मत तो फिर जगत रूपाला कैसे बन गया न ही असतः सद उत्पत्ति असत से तो सत की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती अथचेत रूपाधि रहित अच्छा। उत्तम ही जैसे कि पुष्टि में प्रमाण कह कथम असतः सज जाए तो उपनिषद जो पहले कहा था कि असत है तो कहा कि असत से तो ये सत कैसे होता है हो सकता है ये जो संसार है ये तो सत दिखाई दे रहा है मिथ्या नहीं है भ्रांति नहीं है ये सत है वास्तव में सत्ता है इसकी तो असत से तो सत कैसे बन सकता है फिर इसलिए आगे कहा था सत से ही ये बना है वास्तव में ये कह के आगे जो कथन किया तो इससे पता है कथम असतः सज जाए न ही अभाव भाव से दृश्यते अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं देखी जाती भावात्मकादे वाव से उत्पत्ति दृश्यते भाव से ही भाव की उत्पत्ति देखी जाती है अतोपी विपर्य आप, आप आपतति इससे भी विपरीत भाव आ जाता है तस्मात स्वतंत्र परमाणु कारणवादे दोषो अस्थिये व परमाणु को स्वतंत्र रूप से कारण माने तो ये दोष आएंगे तो इन्होंने जो दूसरी बात लिखी है कि अगर परमाणु में रूपादिगुण नहीं है तो जगत में रूपाधिगुण कैसे आ गए और उसको अभाव से भाव की उत्पत्ति का जो कथन किया गया तो इसमें अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है यह बात द्रव्यों पर ही घटती है द्रव्यों पर घटती है गुणों पर और कर्मों पर नहीं घटती है गुणों में कुछ पे घटती है सब में नहीं घटती लेकिन द्रव्यों पर अवश्य घटती है तो यह जो रूपाधि गुण कहे बात तो गुणों की चल रही थी बातों तो गुणों की चल रही थी तो वो यहां पर उस तरह से संगत नहीं ये व्याप्ति इतने अंश में तो ठीक है कि जो जो रूप वाला होता है वह वह अनित्य होता है रूप वाला मतलब अभिव्यक्त तो रूप वाला वह वो, वो अनित्य होता है लेकिन ये प्रश्न अगर ये परमाणु इन्होंने कहा कि स्वतंत्र परमाणु कारण वादे दोष क्या अस्वतंत्र परमाणु मान लिए जाए तो यह दोष नहीं रहेगा यदि परमात्मा इसको बना रहा है परमाणुओं से जिस पक्ष में परमाणुओं से कहा जाए तो क्या दोष नहीं रहेगा बात रहेगी वहां पर। और परमाणु की जगह पे हम प्रकृति को ले ले परमाणुवाद में दोष आ रहा है तो ऐसे ही मूल प्रकृति पे भी प्रश्नों तो वहां भी ये यही खड़े होंगे कि मूल प्रकृति रूपाधिमान है या नहीं है रूपाधिवती है या नहीं है ये रूपादि से रहित है रूपादि वाली है तो वो भी अनित्य हो जाएगी वो का वो तर्क वहां भी लगाइए और यदि रूप रहित है तो उससे यह रूप वाला संसार कैसे बन गया अगर स्वतंत्र माने प्रकृति को परमात्मा से निरपेक्ष मानते हैं तो यह प्रश्न तो वहां भी जो का तू कटेगा और वो भी छोड़ दो परमात्मा से के अधीन होते हुए भी यदि है तब भी तो ये प्रश्न रहेगा प्रश्न तो, तो वहां पर भी रहेगा दृष्टि से संगत नहीं है पर ठीक है मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जो जो रूप वाला है यानी अभिव्यक्त तो रूप वाला है अभिव्यक्त अन अभिव्यक्त दो अभिभिव्यक्त ना, ना करके या अभिव्यक्त के संदर्भ में लेंगे जो जो अभिव्यक्त रूप वाला है उस उसमें ऐसा होता है आगे तो अस्तु ही परमाणु शु उभ धर्मत्वम उन्होंने कहा कि ठीक है परमाणु में दोनों मान लेंगे आपको रूपादि गुण में दिक्कत आ रही है और रूपादि रहित में भी आ रही हम दोनों मान लेंगे उसमें रूपाधि गुण युक्त भी है और रहित भी है, रहित भी है। अस्तु ही परमाणु शुभ है धर्मत्व रूपादिमत्व रूपादि रहितत्व च पृथक पृथक अवस्थायाम तो रूपादि रहिता परमाणु जब वो अलग अलग अवस्था में रहते हैं यानी दूर दूर रहते हैं वो परमाणु तो रूपादि से रहित हैं और समय लेने परस्पर संगत और रूपादिमंत जब उनको इकट्ठा कर दिया जाता है तो वो रूपाले हो जाते हैं परस्परम संगत्य रूपाधिकम व्यंजयंती विंजें आपस में मिल करके रूपादि को प्रकट करते नहीं तो अप्रकट रहते हैं उदाहरण दे रहे यथा ही महति कृष्ण भूमि का आगारे तोलक परिमाणा प्रसारिता कार्पासिता एवं भवन तो कोई बहुत बड़ा काली भूमि वाला भवन है कृष्ण भूमि का आगार है जमीन काली है उसकी काला पत्थर लगा रखा है या जमीन काली है रंग काला कर रखा है उसमें एक तोले जितने रुई कार्पास कपास के अंश उनको फैला दिया जाए दूर दूर दूर दूर दूर दूर मतलब छोटे छोटे छोटे छोटे कर्ण तो प्रसारिता कर्पांश रूपादि रहिता एवं भवंती रूप से रहित जैसे हो जाते हैं रूप रहिता एवं भवंती एव, एव नहीं एवं रूप से रहित हैं क्योंकि हमें दिखाई नहीं देते इसलिए हम कह रहे हैं रूप से रहते हैं वो परंतु यदा सम्मार्जन्य खलु एकत्री क्रियंत लेकिन जब झाड़ू से उनको इकट्ठा कर दिया जाए जो फैले में तदास्परम संगत रूपाधिमन तो भवन इकट्ठे करने पर उनमें रूप आने लग जाते यदि ही अंशवह वह श्वेता स्यु तदा संगत श्वेत व्यजते यदि वो एक एक अंश सफेद होते हैं स्वतंत्र रूप से भी तभी तो वो मिलने के बाद में सफेद होते हैं पहले भी सफेद ही थे भले ही हमें दिख नहीं रहे थे रूप रहित दिख रहे थे लेकिन सफेद गुण तो उनमें पहले भी था यदि पीता तो थे। पीले रंग के होते तो पीले रंग में प्रकट हो जाते तो तो धर्मत्व परमाणु भवतु परमाणु में दोनों ही मान लेंगे न विपर्य दोष प्रसजते ये विपर्य वाला दोष इसमें नहीं आएगा अब इस विषय में उत्तर देंगे अब ये जो कथन है दिखने न दिखने का ये पूर्व पक्षी ने बात रखी है तो दोनों तो दृष्टियों से देखा जाता है एक तो है आप से भी किसने पूछा था ये कि प्रकृति में जो रूपाधि गुण है अभी जो कार्य जगत में रूपाधि गुण है मूल प्रकृति में इसलिए नहीं दिखते अव्यक्त हैं क्योंकि वो दूर दूर हो जाते हैं सूक्ष्म हो जाते हैं फैला देंगे तो हमारे को दिखाई नहीं देंगे इसलिए अनुपलब्ध हो रहे हैं हमारे को रूप गुण तो है उनमें ऐसा कई लोग मानते हैं कि इनमें है लेकिन छोटे छोटे कण है इसलिए हमारे को पता नहीं लग रहा है उस शैली में यह उत्तर दिया गया है प्रश्न किया गया है पूर्व पक्षी के द्वारा तो इसके लिए उत्तर दे रहे सिद्धांति उभय था दोषात दोनों ही तरीके से इसमें दोष आता है कैसे आता है देखिए आगे उभय धर्मत्व च परमाणु दोषात दो हे तो हेतु न ये जो दोनों धर्म आप परमाणु में मान रहे हो वो दोष के कारण से दोषात् हेतु तो, दोष आना ये एक हेतु है इस हेतु को ही के कारण से सम्यक नहीं है क्यों ते श्याम जड़पात कुतः संगति परमाणु जिनको आप रूपादि गुण युक्त भी कह रहे हो दूर दूर हैं तो उनकी संगति यानी उनका पास में आकर के इकट्ठा होना कैसे होगा आपने ये जो दृष्टांत दिया था कृष्णभूमि पर कपास के वो हैं और झाड़ू से इकट्ठा कर दिया गया चलो ये तो ठीक है कोई झाड़ू से इकट्ठा करने वाला है और उसने इकट्ठा किया और रूप गुण आ गया लेकिन इधर तो आप दूसरे चेतन को मान ही नहीं रहे हो परमाणु से ही सृष्टि मान रहे हो परमात्मा निरपेक्ष स्वतंत्र रूप से हुई है तो यहाँ वो इकट्ठा कैसे होगा वो संगत कैसे होंगे अपने आप दूर दूर पड़े गए तेषा जड़ कु संगति से आद यत रूपाधिमन तो जिससे कि वो रूपाधिमान होते हुए प्रकट हो जाए एवं स्वतंत्र परमाणु कारण जगत रचना अनुपत्ति दोष इस प्रकार जो परमाणुओं को स्वतंत्र रूप से जो कारण माना जाता है स्वतंत्र परमाणु कारणवाद कारणवाद में नहीं कारण पाना एक मत हो गया किस कौन कारण परमाणु का कारण मानना और कैसे परमाणु स्वतंत्र परमाणु कारणवाद ब्रह्मनिरपेक्ष मात्र परमाणुओं से सृष्टि की उत्पत्ति हुई स्वतंत्र परमाणु कारणवाद में भी जगत रचना अनुपति दोष जगत की रचना का न हो पाना संभव नहीं हो सकता दोष तो रहेगा वापस, जबकि सृष्टि तो बनी हुई है इसलिए वो आपकी मान्यता गलत है तस्मा जगत रचना ये स्वतंत्र परमाणु कारणवादों न नुक्त है जगत की रचना के लिए स्वतंत्र परमाणु कारणवाद भी उचित संगत नहीं रहता हम जो परिकल्पनाएं करते हैं जब संगत होनी चाहिए उसके प्रश्नों का उत्तर होना चाहिए सब जगह पर व्यवस्थित होनी चाहिए तो कह सकते हैं कि हाँ ये परिकल्पना हमारी ठीक है और कहीं ठीक बैठ गई कहीं विरोध आ रहा है तो उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा नहीं इससे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं आता है वैज्ञानिक भी जो बहुत सी परिकल्पनाएं करते हैं स्वीकार भी हो जाती है मानते भी हैं आगे उस पर प्रश्न खड़े हो जाते हैं और उसको बदलते भी हैं वो वो कहते हैं कि अगर इसको मानेंगे तो ये उत्तर नहीं आएगा ये चीज नहीं हो सकती इसका मतलब है हमने जो पहले सिद्धांत माना था परिकल्पना की थी वो ठीक नहीं थी उसमें संशोधन करते थे विकल्प करते हैं अपवाद करते हैं या तो पूरा सिद्धांत ही थ्योरी खत्म कर देते हैं नहीं इससे तो यह उत्तर नहीं हो सकता है अनेक विषयों में बहुत सी पर, परिकल्पनाएं आती हैं, थ्योरिया आती हैं और उनके आधार पर प्रयास करते हैं उसमें से कोई एक थ्योरी रह जाती है बाकी हट जाती है क्यों हट जाती है क्योंकि उनकी संगति नहीं लग पाती तो कहा उभय था आगे देखिए सत्रहवा सूत्र अपरिग्रहा चत्यंतम अनपेक्षा ये यहां पर इन्होंने शब्द प्रमाण का प्रयोग करते हुए इस बात को रहा है कि अपरिग्रह होने से अपरिग्रह मतलब इकट्ठा न होने से अब अध्यार किया इन्होंने कि श्रेष्ठ तो लोगों के द्वारा इस बात का संग्रह ग्रहण न किया जाने से जो श्रेष्ठ लोग हैं वो इस बात को कहते नहीं है जिस तरह से आप कह रहे हो वहां पर उन्होंने कहा ही नहीं है तो शिष्टों के द्वारा अपरिग्रह होने से अत्यंतम अनपेक्षा अत्यंत रूप से इसकी अनपेक्षा है पूरी अनपेक्षा है अपेक्षा नहीं है इसकी हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते उपेक्षित है ये भाषय शिष्ट ही वेदवित फिर अयम स्वतंत्र परमाणु कारणवादों ने परिगृहित हो शिष्ट और वेद को जानने वाले लोगों के द्वारा स्वतंत्र परमाणु कारणवाद को कहीं भी स्वीकार नहीं किया गया जबकि हमारे लिए वो मुख्य प्रमाण है न परिग्रहित तो इसको खोल दिया न स्वीकृत स्वीकार नहीं किया गया तस्मात अपरिग्रहा सर्वथव अस्य अनपेक्षा कार्य इसलिए अपरिग्रह के कारण से इसकी इनके सिद्धांत की परमाणुवाद की सर्वथव अस्य अनपेक्षा कार्य उसकी उपेक्षा करना अपेक्षा नहीं करनी चाहिए पूरी तरह उसको छोड़ देना चाहिए न ग्राह्य अनादरणीय इत्यर्थ ग्रहण करने योग्य नहीं है वो त्याज्य है अनादर के योग्य है ठीक है अब इसमें परमाणुवाद के आते आते कुछ और बात भी क्योंकि अलग अलग व्यक्ति इनको अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करते हैं और किसी ढंग से भी उस समय जो मान्यता होगी कि इनके मेल से ये सृष्टि बन गई है उन कुछ वादों को भी आगे बताएंगे तो आज का पाठ इतना ही रखते प्रणाम साधार अवदन हो